परिहरति। अब यदि दो विकल्प किया था पहले छब्बीसवा श्लोक में कहा था यदि आत्मा में कोई विशेषण मानेंगे ईदृक्तृक् तो तो आदि तो उसी रूप से वैशिष्ट्य मानेंगे तो उसी रूप से वेद्य तो हो जाएगा यदि इद्रिताद्रित्वी कुछ है ही नहीं तो शून्य ही रहेगा ये दो विकल्प क्या था तो उसमें था नहीं है यह उत्तर दे दिया तो है तो फिर ये तो शून्य मानेंगे यदि उसका वेद्यत्व नहीं है ज्ञ नहीं होता है ब्रह्म यदि ज्ञान का विषय नहीं तो शून्य ही होगा द्वितीय पक्ष तुच्छा है जो है ही नहीं वो ज्ञान का विषय नहीं होगा होगा तो ज्ञान का विषय होगा अज्ञान का विषय नहीं होता तो शून्य होगा ये द्वितीय पक्षम हम परिहार करते हैं फल दर्शन ब्याजे व्याजे छल फल के दर्शन के छल से इसका फल दिखाते हैं विचार का देखा कर देखा करके उसके द्वारा परिहार करते द्वितीय पक्ष को शून्य नहीं है ब्रह्म शून्य इसका परिहार करते हैं अभे्यपरोक्ष सत्य ज्ञानमन ते त्यस्तीह ब्रह्मलक्षण सत्यं ब्रह्म वेद्य गेय है नहीं है कहा गया नहीं है अवेद्य गेय नहीं होगा तो घट गेय होता है तो प्रत्यक्ष होगा जो गेय नहीं होगा वो तो परोक्ष होगा परोक्ष है ब्रह्म क्यों नहीं, नहीं? श्य परोक्षता श्लोक में आया था ना ब्रह्म परोक्ष क्यों नहीं उसका उत्तर क्या है सत्व नाश्य परोक्षता पहले आया था ना नहीं ये उत्तर देना है नाक्ष विषय स्व नाश्य परोक्षता स्वस्वरूप होने से यह परोक्ष कभी नहीं होता है अपना स्वरूप कभी परोक्ष होता है सत्वनाश्य परोक्षता अवैध अपरोक्ष अपना अवैध होने पर भी अपरोक्ष है अवैद्य वेद्या है ज्ञान नहीं है ज्ञान का विषय नहीं है वो तो आत्मा ज्ञान रूप है चिद रूप है भास्य जड़ होते हैं आत्मा से भिन्न अनात्मा है सब चीद भास्य चित के द्वारा प्रकाशित होते, है। है। तो होते हैं ज्ञान उनका प्रकाशक है ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होते जड़ वर्ग आत्मा किसी ज्ञान से प्रकाशित तो नहीं होगा स्वयं ज्ञान रूप है अवैध्य है वेद्य नहीं वेदन का विषय नहीं है वेदन है ज्ञान ज्ञान का विषय आत्मा नहीं आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है ज्ञान का विषय तो उससे भिन्न होगा जड़ होगा आत्मा अवैध अवेद्य है अवैध अपरोध होने पर भी अपरोक्ष है ज्ञान के विषय नहीं होने पर भी अपना स्वरूप है ज्ञान रूप है इसलिए अपरोक्ष है कौन आत्मा अवैध है? है या नहीं उतर देना मैं कह तो अवैध है कौन है क्या है अवैध है परोक्ष है नहीं अपरोक्ष है आत्मा अपरोक्ष है या अवैध है दोनों है अवैध अपरोक्ष हो अवैध होने पर भी अपरोक्ष और कोई ऐसा नहीं है अवैध हो और अपक्ष हो घट को हम नहीं देखते कहे घट हमारा हो ऐसा होगा अवैध अपरोक्ष हो आत्मा अवैध अपरोक्ष अतः स्वप्रकाश भवत है इसलिए स्वप्रकाश है वही तो स्वप्रकाश है ज्ञान के विषय नहीं होने पर भी अपरोक्ष स्वप्रकाशत अयम अयम कह आत्मा किम भवती स्वप्रकाश वेद्य तो होगा जो जड़ जो वस्तु वैद्य हो सकाश है क्या नहीं है आत्मा स्वप्रकाश होने से वेदन का विषय नहीं होगा जितने वेद्य है ज्ञ सब जड़ है आत्मा ज्ञान रूपे है वेद्य है सुनते नहीं वो वैद्या है नहीं। कौन वैद्य नहीं आत्मा आत्मा अवैध है अवैध होने पर भी अपरुक्ष है कोई ऐसे वस्तु है अवैध होते हुए अपरुक्ष होगा नहीं। कोई नहीं है इसलिए आत्मा स्व प्रकाश है अन्य कोई सप्रकाश नहीं है सब प्रकाश भवत्य एवं अतःका अस्मत कारण क्या कारण है अवैध होने पर अपरुक्ष होने से अवैध होते हुए अपरक्ष होने से है ये आत्मा स्वप्रकाश है अभी आत्मा स्वप्रकाश हो जाए तो कहते ब्रह्म के साथ क्या संबंध हुआ कहते ही ब्रह्म है कैसे ब्रह्म होगा कहे ब्रह्म का लक्षण इसमें है ब्रह्म का लक्षण कहा गया तैथर उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है लक्षण दो प्रकार होते हैं एकपलक्षण एक तटस्थलक्षण तटस्थलक्षण ब्रह्मसूत्र कहा गया जन्माद से यदि यं तटस्थलक्षण ये श्रुति यही भूता ये नाता जीवन यशमीस मे जन्माद जन्म कारण स्थित लयकारण ये ब्रह्म का लक्षण है तटस्थ लक्षण जन्म कारणत्व उत्पत्ति के समय में है प्रलय के समय में जन्म कारणत्व नहीं है स्थिति समय में प्रलय कारणत्व भी नहीं है कभी रहता है कभी नहीं रहता इसलिए तटस्थ लक्षण है तटे तिषती तटस्थम तटस्थ लक्षण हो गया जन्म आदि जगत जन्मादि कारणत्व ब्रह्म का ये तटस्थ लक्षण है ये प्रसंग बसती यादव हमेशा ब्रह्म का दो लक्षण है स्वरूप लक्षण क्या है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप लक्षण है और जन्मादि कारणत्व तटस्थ लक्षण है जन्मादि में आदि पद क्या है ना स्थिति और प्रलय जन्म कारणत्म स्थिति कारणत्व प्रलय कारणत्व ये है तटस्थ लक्षण किसका ब्रह्म का और स्वरूप लक्षण क्या है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम छ इति अस्ति यह अस्थिलक्षण जो ब्रह्म ब्रह्मका हे आत्मा ब्रह्म कालक्षण हे सत्यम ये प्रथम प्रकरण में भी कहा गया था सत्य है ज्ञान है, अनंत सत्यूपे ज्ञानूपे अनतेन्न देश काल रहित है सत्य ज्ञान यह ज्ञानमत यति आत्मा ही ब्रह्म है टीका में अवैध ज्ञान भावेपि विषय अप्रकाश श्लोक में जो अतः दिया है अवेद्योपि अपरोक्ष अतः अत अत क्या इंद्रिय जन्य ज्ञान विषय अभावे अपरोक्ष आत्मा इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय है या नहीं होने पर भी अपरोक्ष है अपरोक्ष होने से स्वप्रकाश ये उसका अर्थ हुआ कैसे हुआ कहते यहाँ थोड़े अनुमान आदि वाक्य प्रयोग नहीं करेंगे तो समझे नहीं आता है इसलिए अनुमान वाक्य प्रयोग करते हैं ऊपर तो कह दिया अवैध होने पर भी इंद्रजन ज्ञान विषय नहीं होने पर भी अपरुक्ष होने से स्वप्रकाश अभी इसे अनुमान प्रमाण से सिद्ध करते हैं ये केवल कह देने से कैसे होगा प्रमाण से वस्तु सिद्धि होती प्रमाण बताओ अभी प्रमाण बताते अनुमान प्रमाण है अनुमान प्रमाण आत्मा इति। इति प्रयोग अनुमान वाक्य आत्मा इसको कहते प्रतिज्ञा वाक्य पक्ष है आत्मा साध्य होगा स्व साध्य क्या है स्वत्व आत्मा स्व्रकाश आत्मा हो गया पक्ष स्वप्रकाशत्व हो गया साध्य हेतु है संबित कर्मता मंत्र अपना अंतरे न अव्य पद बिना बिना संबित कर्मता संबित कर्मता की बिना ज्ञान विषयत्व के बिना ज्ञान का जो विषय होता है घट ज्ञान का विषय होगा घटम जाना ज्ञान का कर्म कौन हुआ घट व जो ज्ञान का विषय वो ज्ञान का कर्म होता है घटम पश्यामी घटम जाना गंधम जिग्रामी जो ज्ञान का विषय होता है कर्म विषय होता है कर्म संबित है ज्ञान ज्ञान कर्मत्व के बिना ज्ञान विषयत्व के बिना अपरोत्व तो अपरोक्ष है आत्मा अपरोक्ष है थाम। क्यों कारण है स्वत्व तो अपन स्वरूप है इसलिए अपरोक्ष है और ज्ञान का विषय है आत्मा ज्ञान का विषय है ज्ञान का कर्म है विषय होगा तो कर्म होगा विषय नहीं तो कर्म नहीं तो आत्मा में संबित कर्मत्व है संबित ज्ञान है ज्ञान का कर्म आत्मा है दिख दिख दिख दिख आत्मा में संबित कर्मत्व तो रहेगा या नहीं संबित कर्मत्वम अंतर संबित कर्मता के बिना आत्मा में ज्ञान विषय तो है ज्ञान विषयत्व के बिना संबित कर्मता में अंतरण का क्या अर्थ है बिना संबित कर्मता मंत्र ज्ञान विषयत्व के बिना किसका अर्थ हुआ किसका अर्थ हुआ संबित कर्मता मंत्र इसका अर्थ हुआ ज्ञान विषयत्व के बिना ये किसका अर्थ हुआ संबित कर्मता मंत्र अंतरण का अर्थ संबित कर्मता का अर्थ ज्ञान विषयत्व क्या अर्थ हुआ ज्ञान विषयत्व के बिना संबित कर्मता तो का क्या अर्थ हुआ ज्ञान विषय अंतरण का अर्थ बिना ज्ञान विषयत्व के बिना आत्मा में ज्ञान विषय तो है, तो है? तो रहा, ज्ञान विषय तो नहीं रहा तो अपरोत्व तो संबित कर्मता के साथ रहा संबित कर्मता के साथ रहा संबित कर्मता के बिना रहा संबित कर्मता अंतरण अपरोक्ष रहेगा देखे तु दिया संबित कर्मता मंत्रोक्षण अपना अपरक्ष संबित है आत्मा हेतु ज्ञान कर्मत्व ज्ञान विषयत्व की ना अपरक्ष आत्मा में हेतु रहेगा आत्मा ज्ञान का विषय नहीं और अपरोक्षर हेतु रहेगा तो ज्ञान विषयत्व के बिना अपरक्ष हेतु आत्मा में हे? है होने से क्या हुआ हेतु रह गया क्या हेतु रह गया ज्ञान विषयत्व के बिना गया इसलिए आत्मा स्वप्रकाश होगा दृष्टान्त बताओ पक्ष अच्छा। साध्य हेतु बताने के बाद दृष्टान्त बोलना पड़ता है पर्वत बन्ध्यमान धूम बत्वात यथा महानसम वहाँ क्या दृष्टान्त बताया संवेदन बत, संवेदन ज्ञान है संवेदन क्या है ज्ञान, ज्ञान को दृष्टान्त बनाया ज्ञान जिस प्रकार व्याप्ति दिखानी पड़ती है यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बनी जहा जहां हेतु है वहां वहां साध्य है और दृष्टान्त बनेगा दृष्टांत तो वही बनेगा जहां हेतु रहे साध्य भी रहे संबित कर्मता मंत्रण अपरोक्ष तो ज्ञान संवेदन में है ज्ञान भी अपरोक्ष है ज्ञान अपने होने पर घट ज्ञान होने पर कभी आपको संशय होता है अपरुक्ष है ज्ञान और ज्ञान को यदि अन्य ज्ञान से जानेंगे अन्य ज्ञान को अन्य ज्ञान से तो अनुवस्था दोष है ज्ञान को अन्य ज्ञान से नहीं जाना जाता है संवित कर्मता के बिना अपरुक्ष तो संवेदन में है वह स्वयं प्रकाश है घट प्रकाश करता है ज्ञान अपने आप को भी संवेदन प्रकाश करता है ऐसे नया के लोग तो मानते है ज्ञान का भान होता अनुव्यवसाय ज्ञान से किंतु अनुव्यवसाय ज्ञान को का कैसे होगा फिर अनुव्यव ज्ञान की और एक अनुव्यवसाय मानो तो अनुव्यो से है इसलिए ना ही लोग कहते ज्ञान स्वप्रकाश से ही यदि अनुवेशा ज्ञान को स्वप्रकाश से मानते पहले ज्ञान को स्वप्रकाश मानो एक पद जा करके फिर स्वप्रकाश से आश्रय लेना ही पड़ता है यदि स्वप्रकाश आस लेना ही है तो पहले क्यों सत्य नहीं पकड़ना पहले ज्ञान को स्वप्रकाश क्यों नहीं माना पहले ज्ञान को कहते अनुव्यवशा से प्रत्यक्ष होगा अनुव्यवसा का ज्ञान कैसे होगा कहते स्वप्रकाश है तो ज्ञान ही सब प्रकाश मान लो जाने क्या जरूरत है ज्ञान सब प्रकाश है संवेदन हो गया दृष्टान्त देखो आगे दिया है अच्छा इसमें हेतु हेतु क्या हुआ संबित कर्मता आमंत्रण है विशेष्य और विशेषण हो गया संबित कर्मत्व का अभाव विशेषण क्या हुआ संबित कर्मत्व आमंत्रण संबित कर्मत्व का अभाव और अपरोक्ष विशेष्य पक्ष में हेतु नहीं रहेगा तो स्वरूपासिधि दोष है पक्ष हेतु अभाव स्वरूपासिद्धि स्वरूपासिद्धि में जे विशेषण नहीं रहेगा तो कोई कहेंगे विशेष सिद्धि विशेषण नहीं रहेगा तो विशेषणा सिद्ध हेतु हो जाएगा अभी हेतु में विशेष विशेषण दोनों रहेंगे पक्ष में हेतु का जो विशेष विशेषण भाग है दोनों रहेंगे तो हेतु रहता है दंडी पुरुष जहाँ है वहाँ दंड रहने पर दंडी पुरुष है या पुरुष रहने पर दो रहने, रहने पर केवल पुरुष दंड नहीं दंडी पुरुष कहा जाएगा और दंड रखा गया पुरुष नहीं दंडी पुरुष कहेंगे ठीक इसी प्रकार यहाँ पक्ष में हेतु है हे तो असंबित कर्मत्व का अभाव भी रहे, रहे। यदि एक नहीं रहेगा तो असिद्ध हो जाएगा अभी शंका कृत है न सिद्ध हेतु तो हेतु विशेषण सिद्ध विशेषणम असिधम यश हेतु का विशेषण असिद्ध हेतु में विशेषण क्या है संबित कर्मत्व तो अभाव यदि नहीं रहेगा तो असिध हो जाएगा हेतु तो का जो विशेषण नहीं रहेगा तो असिध हो जाएगा पक्षे um आत्मा आत्मा में संबित कर्मत्व तो का अभाव नहीं रहेगा तो असिध हो जाएगा तो कहते असिध नहीं है क्योंकि आत्मा में संबित कर्मत्व तो नहीं रहता है ज्ञान विषय तो आत्मा में है क्या ज्ञान विषय तो का अभाव है तो विशेषण रहेगा आत्मा में विशेषण क्या है ज्ञान विषय का अभाव संबित कर्मत्व का अभाव करता था ज्ञान विषयत्व का अभाव आत्मा में क्या है विशेषण विशेषण रहेगा विशेषण क्या है संबित कर्मत्व का अभाव ज्ञान विषय तो अभाव आत्मा में है तो विशेषण रह गया विशेषण सिद्ध होगा नहीं होगा आगे आत्मा कर्म कर्मकर्भाव विरोधी प्रसंग ये कहते संबित कर्मत्व का अभाव ज्ञान विषयत्व तो का अभाव आत्मा में है यदि आत्मा में ज्ञान विषय तो मानेगी संबित कर्म तो मानेगी क्या मानेंगे तो संबित कर्म तो आत्मा में मानेंगे तो संबित का कर्म हो गया आत्मा और जानने वाला कौन है आत्मा आत्मा में कर्तृत्व तो और कर्म तो दोनों एक साथ रहेंगे एक साथ एक में कर्तृत्व तो कर्म तो एक क्रिया का कर्तृत्व उसी क्रिया का कर्म दोनों रहते हैं नहीं रहता है एक खा रहा है से उसको देख रहा है हो सकता है भोजन का करता है चैत्र और अच्छा चैत्र को देख रहा है मैत्र खिला रहा है देख रहा है गाली दे रहा है प्रशंसा कर रहा है कर सकता है ना नहीं अन्य क्रिया का करता अन्य क्रिया का कर्म हो सकता है न नहीं, नहीं? भोजन क्रिया का करता है और स्तुति आदि क्रिया का कर्म है उसकी स्तुति कोई करता है अथा कोई देख रहा है ये तो संभव है एक क्रिया का करता भी हो और कर्म भी हो एक साथ ऐसा नहीं होता है विरोध है <misterisation> चैत्र ग्राम गच्छती ऐसे प्रयोग बनेगा चैत्र ग्राम प्रयोग बनता है और ग्राम ग्रामों गति नहीं बनता नहीं।, नहीं।, चा इत्रह चा इत्रह नहीं।, नहीं, नहीं बनता है। एक में कर्तृत्व कर्म तो दोनों एक साथ नहीं आते हैं। इसलिए चैत्र चैत्र ग्रामम ये प्रयोग ठीक है ठीक है देखो दिया है आत्मन संबित कर्म आत्मा यदि संबिति का कर्म होगा तो क्या आपत्ति है कर्म करतृभाव विरुद्ध प्रसंगा कर्म करतृभाव रूप विरोध है कर्म कर्तभाव काम तस्य भाव भाव अर्थ में त्व होता है कर्म कर्तभाव का अर्थ कर्म कर्तृत्व कर्मत्व कर्तृत्व एक में कर्मत्व कर्तृत्व रूप विरुद्ध है नहीं कर्मत्व कर्तृत्व रूप विरुद्ध प्रसंग है आत्मा कर्म भी हो जाएगा संविति और कर्ता भी हो जाएगा ये विरोध प्रसंग होने से आत्मा में संबित कर्मत्व ऐ, भी, नहीं है आत्मा में संबित कर्मत्व है नहीं होगा तो क्या आपत्ति है कर्म कर्तृ कर्म कर्तव्य विरोध कर्मत्व तो एक में आ जाएगा वही कर्ता हो और कर्म ऐसे होता है नहीं कहीं भी एक क्रिया का कर्ता भी हो और कर्म भी हो ऐसा कहीं भी नहीं होता है आत्मा संविधि का कर्म हो जाएगा और संविधि का कर्ता हो जाएगा ज्ञान का करता तो जड़ आत्मा आत्मा से भिन्न नहीं है ज्ञान का कर्ता हो जाएगा आत्मा और ज्ञान का कर्म हो जाएगा आत्मा तो क्या दोष है कर्म कर विरोध प्रसंगा प्रसंग से क्या हुआ? आत्मा ज्ञान कर्म नहीं है ज्ञान का कर्म नहीं तो हेतु का जो विशेषण था क्या विशेषण था संबित कर्मत्व तो का अभाव और रह गया हेतु आत्मा में संबित कर्मत्व का अभाव रहा आत्मा में रहन से विशेषण सिद्ध हुआ नहीं आत्मा समित कर्म है क्या वाह! समिति कर्म का अभाव है तो आत्मा में हेतु रह गया विशेषण विशेषण रह गया विशेषण रह गया तो क्या दोष है विशेषण रह गया और अपरक्षा तो विशेष है इसलिए पक्ष में हेतु रह गया स्वरूपा दोष नहीं है आगे स्वस्वरूप कर्तृत्व विशिष्ट रूपे न कर्मत्विधे अच्छा पूर्व इसी कहता है कर्म कर्तृभाव विरोध कह करके आप कहते आत्मा में संबित कर्म तो नहीं है ज्ञान विषय तो नहीं है कि स्वस्वरूपे कर्तृत्व आत्मा तो स्वरूप करता है अरे कर्म हो जो आत्मा है स्वरूपत करता है और विशिष्ट होकर कर्म हो देह इंद्रियादि आदि विशिष्ट होकर कर्म हो ज्ञान का विषय होगा विशिष्ट देहादि विशिष्ट आत्मा ज्ञान का कर्म हो और स्वरूप आत्मा करता हो आत्मा स्वरूप करता है और देहादि विशिष्ट होकर कर्म है स्वरूपत कर्तृत्व विशिष्ट रूपे न भिन्न हो गया ना एक स्वरूप एक विशिष्ट रूप शुद्ध रूप से तो कर्तृत्व मानो और विशिष्ट रूप से कर्मत्व मानो दोनों भिन्न हो गया कहेंगे इसे यदि भिन्न हो जाता है चैत्र करता है और छत्र विशिष्ट चैत्र कर्म है ऐसा बनता है चैत्रम से प्रयोग होता है कहेंगे सरुपत चैत्र करता हो और छता कर्म हो ऐसा बनेगा ऐसा यदि कहेंगे सरुपत करता और विशिष्ट रूप से कर्म है तो गमन क्रिया में भी एक व्यक्ति सरुपत करता हो और वही व्यक्ति विशिष्ट रूप कर्म हो जाए ऐसा होता है देखो आगे उत्तर दिया है स्वस्वरूपेण कर्तृत्व विशिष्ट रूपे कर्मत्व अविरोधे यहाँ तो पूरा पेशे ने कहा कर्मत्व और कर्तृत्व तो एक में आ सकता है अविरोध है क्योंकि स्वरूप तो कर्तृत्व तो है विशिष्ट रूपेण कर्मत्व इति है ऐसा कहने पर आगे सिद्धांति कहता है गमन क्रियायावरूप कर्तृत्व विशिष्ट रूपेण कर्मत्व अति प्रसंग गमन क्रिया में भी एक ही व्यक्ति है स्वरूप करता बने और विशिष्ट रूपण कर्म बने ऐसा होता है चैत्र स्वरूप करता है और छता जोता पहन तो का जो गमन का कर्म हो जाए हो जाएगा चैत्र छत्रिन चैत्र गयोग होता है चैत्र छत्रधारी धारे चैत्र को जाता है ऐसे होता है ऐसे आपत्ति है ऐसा नहीं होता है स्वरूप कर्तृत्व विशिष्ट रूपण कर्म तो ऐसे मानेगे तो गमन क्रिया में भी आपत्ति है ऐसा नहीं होगा निकलो दृष्टान्त दृष्टांत क्या दिया है संवेदन ज्ञान को दिष्टान्त बनाया जो दृष्टान्त बनता है उसमें हेतु भी रहना चाहिए साध्य भी रहना चाहिए तो साधन दृष्टान्त तो साधन रही तो दृष्टान्त में साधन नहीं रहेगा तो दृष्टान्त नहीं बनेगा साधन हेतु यत्र धूमस तत्व ऐसे व्याप्ति बताकर के दृष्टांत देते महानशको अरे कोई दृष्टान्त दे दिया अयुगो को अयुगो लोग लोहो पिंडा है एकदम गरम कर दिया लाल हो गया वो दृष्टान्त बनेगा क्यों नहीं बनेगा बने धूम है क्या ये साधन विकल्प लोग दृष्टान वहां वहां बनिए है यथा अयोपिंड अयपिंड में धूम है ये दृष्टान्त नहीं बनेगा क्योंकि साधन विकल्प है साधन रहना चाहिए महानस में रसोई घर में धूम निकल अग्नि धूम है, है बनिए तब दृष्टान्त बनेगा यहाँ जो दृष्टान्त दिया संवेदन को उसमें हेतु नहीं रहे तो क्या होगा दिष्टान्त साधन विकल हो जाएगा पूरा पीछे अनुमान में दिया संवेदन उसमें हेतु नहीं रहेगा हेतु क्या है संबित कर्मता मंत्र अपरोत्व तो? ज्ञान में संबित कर्मता नहीं अपरोत्व तो ये कैसे सिद्ध होगा ज्ञान में यदि संवित कर्मता रह जाए कर्मता के बिना अपरोक्ष कैसे होगा ज्ञान अपरिष्ठ है और संबित कर्मता यदि रह जाए तो संबित कर्म तो का अभाव रहेगा नहीं रहेगा तो हेतु तो नहीं रहेगा तो दृष्टान्त नहीं बनेगा तो सिद्धांत उत्तर देता है साधन विकल्प दृष्टान्त नहीं है क्योंकि ज्ञान संबित का कर्म नहीं होता है ज्ञान ज्ञान का विषय नहीं होता है ज्ञान यदि ज्ञान का विषय मानेंगे तो आपत्ति देते है संवेदन से संवेद अनवस्थानी हाँ अन्य विराम कर दो संवेदन से संवेदन अपेक्षा ज्ञान ज्ञान अन्य ज्ञान की अपेक्षा करे तो क्या होगा अन्य ज्ञान भी अन्य ज्ञान की अपेक्षा करेगा अन्य ज्ञान का प्रकाश अन्य ज्ञान से ये अनवस्था दोष है समझो संवेदन से संवेदन अपेक्षा हम होने के बाद मुझे घट हुआ या नहीं देखो घट है अथवा नहीं पूछा क्या करते देखते देहा घट देगा कह घट है ऐसे कहते ना अभी पूछे घट ज्ञान हुआ या नहीं हुआ फिर ढूंढो और एक दूसरा ज्ञान हो घट ज्ञान का ज्ञान हुआ तो कहें हां हमको घट ज्ञान हुआ फिर प्रश्न घट ज्ञान का ज्ञान आपको हुआ या नहीं फिर और एक ज्ञान चाहिए फिर उसको ज्ञान हुआ या नहीं कैसे पता चलेगा और ही ज्ञान कहीं ऊपर ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ उसका विषय होगा घट ज्ञान की सिद्धि नहीं तो घट की सिद्धि इसी प्रकार घट ज्ञान के ज्ञान के ज्ञान ज्ञान चलो ये ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ तो इसका विश्वसिद्ध होगा नहीं इसका विश्व सिद्ध होगा नहीं इसका विश्वसिद्ध नहीं होगा अनवस्था दो सौ क्या? क्या है अनावस्था मूल क्षय करी अनावस्था क्या है मूलक उप क्षय करने वाले घट ज्ञान के लिए अन्य ज्ञानी की अपेक्षा है उसके लिए अन्य ज्ञान की अपेक्षा उसके लिए अन्य की अपेक्षा चलते रहो हिसाब करते जाओ रात में सुश्रुति नहीं होगी निद्रा नहीं होगी हिसाब करते रहेंगे कहीं एक ज्ञान सिद्ध नहीं होगा तो उसका विषय सिद्ध नहीं होगा उसका सिद्ध नहीं होगा उसका सिद्ध नहीं होगा क्या है मूलक्षा दोष जहा है वहां नहीं मानना देखो क्या उत्तर दिया साधन विकल दृष्टान्त नहीं यदि संवेदन ज्ञान में संवेदना मानेगे अन्य ज्ञान की अपेक्षा मानेंगे अनवस्थान अनवस्था दोष है यहाँ तक हुआ आगे तर्क मत घात बनाया साधन विकल है क्यूँकी तर्क मत में घटक का प्रकाश किसके द्वारा होगा घट ज्ञान से घटक ज्ञान से किसका प्रकाश हुआ और घट ज्ञान का प्रकाश किससे होगा अनुव्यवसाय से एक अनुव्यवसाय ज्ञान मानते नए के लोगों अयम घट है ये घट ज्ञान होगा फिर उसके बाद घट में ग्याने ग्याने हम जाना मैं हम पश्यामी अयम घट इत्याग्रह ज्ञान बना हम ये दूसरा ज्ञान है प्रथम ज्ञानते है व्यवसाय निश्चय अयम घट है ज्ञान है घटम हम पश्यामी घटम हम पश्यामी ये दूसरा ज्ञान है कहते हैं अनुव्यवसाय व्यवसाय के पीछे होने से उसको कहते हैं तो नया के लोग क्या मानते हैं घटक का प्रकाश तो घटक ज्ञान से हुआ और घटक ज्ञान का प्रकाश हुआ अनुव्यवसाय से दूसरे ज्ञान से हुआ घटक का प्रकाश किससे होगा घटक का प्रकाश घटक ज्ञान से घटक ज्ञान का प्रकाश अनुव्यवसाय से तो जो घटक ज्ञान तो संवेदन हुआ किंतु अन्य संवेदन का पिछय अन्य ज्ञान का विषय हो गया ना नहीं किसका विषय हुआ अनुव्यवसाय ज्ञान के विषय हो गया अनुव्यवसाय के ज्ञान ज्ञान का विषय हो गया घट ज्ञान भी दूसरे ज्ञान का विषय हो गया ना नहीं okay. हो गया तो क्या संवेदन संबित कर्मता उसमें आया नहीं ज्ञान विषय तो आ गया घट ज्ञान तो में विषय तो आ गया तो संबित कर्मता ना तो जो हेतु करते हैं कैसे बनेगा और तो ज्ञान विषय तो आ गया घटो घट ज्ञान भाषते घट ज्ञान अनुव्यवसायन यदि संवेदन दृष्टान दिया है सौ प्रत दिया और साधन भी है हेतु उसमें नहीं रहा घट में संबित कर्म तो रहेगा घट ज्ञान में नया तो मत में संबित कर्म तो रहता है तो संबित कर्मता का अभाव रहा हेतु तो नहीं रहा तो घट ज्ञान में हेतु तो नहीं रहा तो साधन विकल दृष्टान्त हो गया संवेदन को दृष्टान्त बनाया इति चेद न नहीं चाहिए ज्ञान से ज्ञानांतरण भाषमान अभावान न साधन विकल्प बनावा ज्ञानस्य से ज्ञानांतरण साधन एक ज्ञान का साधन अन्य ज्ञान से होता नहीं है अभी, अभी बताया अनुवस्था दोष है न साधन विकलह न लेखना न साधन विकलह सा, दृष्टान्त साधन विकल नहीं है ज्ञान से ज्ञानांतरण भाषण अभावात ज्ञान अन्य ज्ञान से प्रकाश नहीं होता है इसलिए न साधन विकलह दृष्टान्त नहीं है दोष नहीं क्योंकि ज्ञान यदि ज्ञानांतर से प्रकाश मानेंगे ज्ञानांतर के लिए ज्ञानांतर उसके लिए ज्ञानांतर अनुवस्था से इसलिए नायक लोगों को भी मानना पड़ता है अनुव्यवसाय ज्ञान को सब प्रकाश मानना पड़ता है ये मानते अनुव्य ज्ञान को तो, तो फिर व्यवसाय ज्ञान सब प्रकाश होने में क्या पड़ती है अनुव्यवसाय मानने क्या जोड़ते है मानो तो उसको दृष्टान्त बना देंगे किन्तु साधन विकल्प नहीं है ननो ननु आत्म नत्म न ब्रह्मलक्षणा हो गया कि लक्षण उसमें नहीं है ब्रह्म के लक्षण नहीं होगा तो आत्मा ब्रह्म कैसे होगा न ब्रह्म सिद्धि आत्मा में ब्रह्म का निश्चय कैसे होगा नहीं होगी सिद्धि इतिहास्य त्र योजती तलक्षण काम ब्रह्म का लक्षण आत्मा, आत्मा में घटाते हैं सत्यम ज्ञान अन्य अस्थि ब्रह्म लक्षण यह मतलब आत्मा में ब्रह्म का लक्षण है, आत्मा हे सत्यम सत्यम ज्ञान ब्रह्म यदि तदात्मन विद्यते जो ब्रह्म का लक्षण हे वो आत्मा में हे सत्यम ज्ञानम अन्त ब्रह्म जो लक्षण कहा गया वो में है कैसा है आगे बताएंगे ओम अवेद्यो अन से पूर्णमादा पूर्ण देवावशिष्य ओ शाति शांति शाति